संक्षिप्त महाभारत वन पर्व नल की खोज ऋतुपर्ण की विदर्भ यात्रा कलियुग का उतरना बृहदस्व कहते हैं युधिष्ठिर अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती ने अपनी माता से कहा कि माताजी मैं आपसे सत्य कहती हूँ यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो मेरे पतिदेव को ढुढ़वाने का उद्योग कीजिए रानी ने बहुत दुखित होकर अपने पति राजा भीमक से कहा कि स्वामी दमयंती अपने पति के लिए बहुत भ्या, व्याकुल है उसने संकोच छोड़कर मुझसे कहा है कि उन्हें ढूंढवाने का उद्योग करना चाहिए राजा ने अपने आश्रित ब्राह्मणों को बुलवाया और नल को ढूंढने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया ब्राह्मणों ने दमयंती के पास जाकर कहा कि अब हम राजा नल का पता लगाने के लिए जा रहे हैं दमयंती ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग जिस राज्य में जाएँ वहाँ मनुष्यों की भीड़ में जब बात कहें मेरे प्यारे छलिया तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़कर तथा मुझ दासी को वन में सोती छोड़कर कहाँ चले गए तुम्हारी वह दासी अब भी उसी अवस्था में आधी साड़ी पहने तुम्हारे आने की बाट जो रही है और तुम्हारे वियोग के दुख से दुखी हो रही है उनके सामने मेरी दशा का वर्णन कीजिएगा और ऐसी बात कही जिससे वे प्रसन्न हों और मुझ पर कृपा करें मेरी बात कहने पर यदि आप लोगों को कोई उत्तर दे तो वह कौन है कहां रहता है इन बातों का पता लगा लीजिएगा और उसका उत्तर याद रखकर मुझे सुनाइएगा इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग यह बात मेरी आज्ञा से कह रहे हैं या उसे मालूम न होने पावे ब्राह्मणगढ़ दमयंती के निर्देशनानुसार राजा नल को ढूंढने के लिए निकल पड़े बहुत दिनों तक ढूंढने खोजने के बाद प्रणाद नामक ब्राह्मण ने महल में आकर दमयंती से कहा राजकुमारी मैं आपके निर्देशानुसार निषद नरेश नल का पता लगाता हुआ अयोध्या जा पहुंचा वहां मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में तुम्हारी बात दोहराई परंतु वहां किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया जब मैं चलने लगा तब उसके बाहुक नामक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर कुछ कहा देवी व सारथी राजा ऋतुपर्ण के घोड़ों को शिक्षा देता है स्वादिष्ट भोजन बनाता है परंतु उसके हाथ छोटे और शरीर कुरूप हैं उसने लंबी सांस लेकर रोते हुए कहा कि कुलीन स्त्रियां घोर कष्ट पाने पर भी अपने शील की रक्षा करती हैं और अपने सतीत्व के बल पर स्वर्ग जीत लेती हैं कभी उनका पति उन्हें त्याग भी दे तो वे क्रोध नहीं करती अपने सदाचार की रक्षा करती हैं त्यागने वाला पुरुष विपत्ति में पड़ने के कारण दुखी और अचेत हो रहा था इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है माना कि पति ने अपनी पत्नी का योग्य सत्कार नहीं किया परंतु वह उस समय राज्य लक्ष्मी से च्युत क्षुधातुर दुखी और दुर्दशाग्रस्त था ऐसी अवस्था में उस पर क्रोध करना उचित नहीं है जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए उसके हृदय की पीड़ा असह्य थी राजकुमारी बाहुक की यह बात सुनकर मैं तुम्हें सुनाने के लिए आया हूँ तुम जैसा उचित समझो करो चाहो तो महाराज से भी कह दो ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भराए उसने अपनी माँ से एकांत में कहा माता आप यह बात पिताजी से न कहें मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम में नियुक्त करती हूँ जैसे सुदेव ने मुझे शुभ मुहूर्त में यहाँ पहुँचाया था वैसे ही वह शुभ शकुन देखकर अयोध्या जाए और मेरे पतिदेव को लाने की युक्ति करे इसके बाद दमयंती ने प्रणाद का सत्कार करके उसे विदा किया और सुदेव को बुलाया दमयंती ने सुदेव से कहा ब्राह्मण देवता आप शीघ्र से शीघ्र अयोध्या नगरी में जाकर राजा ऋतुपर्ण से यह बात कहिए भीमक पुत्री दमयंती फिर से स्वयंबर में अनुसार पति वरण करना चाहती है बड़े बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं स्वयंबर की तिथि कल ही है इसलिए यदि आप पहुंच सकें तो वहां जाइए नल के जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है इसलिए वह कल सूर्योदय के समय दूसरा पति वरण करेगी दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से सब बातें कह दी राजा ऋतुपर्ण ने सुदेव ब्राह्मण की बात सुनकर बाहुक को बुलाया और मधुरवाणी से समझाकर कहा कि बाहुक कल दमयंती का स्वयंवर है मैं एक ही दिन में विदर्भ देश पहुंचना चाहता हूं परंतु यदि तुम इतना जल्दी वहाँ पहुंच जाना संभव समझो तभी मैं वहां जाऊंगा ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा उन्होंने अपने मन में सोचा कि दमयंती ने दुःख से अचेत होकर ही ऐसा कहा होगा संभव है वह ऐसा करना चाहती हो परंतु नहीं नहीं उसने मेरी प्राप्ति के लिए ही यह युक्ति की होगी वह पतिव्रता तपस्वनी और दीन है मैंने बस उसे त्याग कर बड़ी क्रूरता की अपराध मेरा ही है वह कभी ऐसा नहीं कर सकती असतु सत्य क्या है असत्य क्या है यह बात तो वहाँ जाने पर ही मालूम होगी परंतु ऋतुपर्ण की इच्छा पूरी करने में मेरा भी स्वार्थ है बाहुक ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके कथनानुसार काम करने के हूं। कर की प्रतिज्ञा करता हूँ बाहुक अश्वशाला में जाकर श्रेष्ठ घोड़ों की परीक्षा करने लगे नल ने अच्छी जाति के चार शीघ्रगामी घोड़े रथ में जोत लिए राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए जैसे आकाशचारी पक्षी आकाश में उड़ते हैं वैसे ही बाहुक का रथ घोड़े ही समय में नदी पर्वत और वनों को लाघने लगा एक स्थान पर राजा ऋतुपर्ण का दुपट्टा नीचे गिर गया उन्होंने बाहुक से कहा रथ रोको मैं वाटने से उसे उठवाल मंगाऊं। नल ने कहा आपका वस्त्र गिरा तो अभी है परंतु अब हम वहाँ से एक योजन आगे निकल आए हैं अब वह नहीं उठाया जा सकता जिस समय यह बात हो रही थी उस समय वह रथ एक वन में चल रहा था ऋतुपण ने कहा बाहुक तुम मेरी गणित विद्या की चतुराई देखो सामने के वृक्षों में जितने पत्ते और फल दिख रहे हैं उनकी अपेक्षा भूमि पर गिरे हुए फल और पत्ते 101 गुने अधिक हैं इस वृक्ष की दोनों शाखाओं और टहनियों पर पाँच करोड़ पत्ते हैं और दो हजार फल हैं तुम्हारी इच्छा हो तो गिन लो बाहुक ने रथ खड़ा कर दिया और कहा कि मैं इस बहेड़े के वृक्ष को काटकर इनके फलों और पत्तों को ठीक ठीक गिनकर निश्चय करूँगा बाहुक ने वैसा ही किया फल और पत्ते ठीक उतने ही हुए जितने राजा ने बतलाए थे नल आश्चर्यचकित हो गए बाहुक ने कहा आपकी विद्या अद्भुत है आप अपनी विद्या बतला दीजिए ऋतुपर्ण ने कहा गणित विद्या की ही तरह मैं पासों की वशीकरण विद्या में भी ऐसे ही निपुण हूँ बाहुक ने कहा कि आप मुझे यह विद्या सिखा दें तो मैं आपको घोड़ों की भी विद्या सिखा दूँ ऋतुपर्ण को विदर्भदेश पहुँचने की बहुत जल्दी थी और अश्वविद्या सीखने का लोभ भी था इसलिए उन्होंने राजा नल को पासों की विद्या सिखा दी और कह दिया कि अश्विद्या तुम मुझे पीछे सिखा देना मैंने उसे तुम्हारे पास धरोहर छोड़ दिया जिस समय राजा नल ने पासों की विद्या सीखी उसी समय कलयुग करकोटक नाग के तीखे विष को उगलता हुआ नल के शरीर से बाहर निकल गया कलयुग के बाहर निकलने पर नल को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसे साँप देना चाहा कलयुग दोनों हाथ जोड़कर भय से काँपता हुआ कहने लगा आप क्रोध शांत कीजिए मैं आपको यशस्वी बनाऊंगा आपने जिस समय दमंती का त्याग किया था उसी समय उसने मुझे श्राप दे दिया था मैं बड़े दुख के साथ करकोटक नाग के विष से जलता हुआ आपके शरीर में रहता था मैं आपकी शरण में हूँ मेरी प्रार्थना सुने और मुझे श्राप न दें जो आपकी पवित्र चरित्र का गान करेंगे उन्हें मेरा भय नहीं होगा राजा नल ने क्रोध शांत किया कलयुग भयभीत होकर बहेड़े के पेड़ में घुस गया यह संवाद कलयुग और नल के अतिरिक्त और किसी को मालूम नहीं हुआ वह वृक्ष ठूठ सा हो गया इस प्रकार कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया परंतु अभी उनका रूप नहीं बदला था उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका और सायंकाल होते न होते वे विदर्भ देश में जा पहुँचे राजा भीमक के पास समाचार भेजा गया उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने यहाँ बुला लिया ऋतुपर्ण के रथ की झंकार से दिशाएं गूँज रही थी कुंडिन नगर में राजा नल के वे घोड़े भी रहते थे जो उनके बच्चों को लेकर आए थे रथ की घरघराहट से उन्होंने राजा नल को पहचान लिया और वे पूर्वक प्रसन्न हो गए दमयंती को भी वह आवाज़ वैसी ही जान पड़ी दमयंती कहने लगी कि इस रथ की घरघराहट मेरे चित्त में उल्लास पैदा करती है अवश्य ही इसको हांकने वाले मेरे पतिदेव हैं यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं धकती आग में कूद पडूंगी। मैंने कभी हंसी खेल में भी उनसे झूठ बात कही हो उनका कोई अपकार किया हो प्रतिज्ञा करके तोड़ दी हो ऐसी याद नहीं आती वे शक्तिशाली क्षमावान वीरदाता और एक पत्नी व्रति हैं उनके वियोग से मेरी छाती फट रही है दमयंती महल की छत पर चढ़कर रथ का आना और उस पर से रथी सारथी का उतरना देखने लगी